कहते हैं कि हमारे अंदर जब अज्ञान पलनता है जब हम अज्ञान को प्रश्रय देते हैं अज्ञान में रस लेते हैं मुर्दा अपनी को बढ़ाते रहते तो करते हैं तो कहते हैं ऐसी स्थिति में हमारी मूर्खता जगह जगह हमारी प्रकट होती रहती है हम जगह जगह अपनी नासमझी दिखाते रहते हैं और ये मान के करते हैं कि ये नाबंदी तो है परंतु इससे कोई दुख नहीं होने वाला है, और थोड़ा दुख होगा भी तो सहन कर लेंगे क्योंकि दुख सुखे समय स्थित कर्म पूर्व अर्जुन दुख सुखें सम रहो और सम रहते हुए अर्जुन को कुरु क्षेत्र में अपना युद्ध कर्मचारी परंतु कुछ दुख तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम बुला लेते हैं बना लेते हैं निर्माण कर लेते हैं और कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते जैसे भूकंप आ गया सामान्य रूप से तो अब वो हमारे हाथ में नहीं है भूकंप का आ जाना या भूकंप का रूप देना वो हमारे हाथ से हो बाकी मांग पर भूकंप ना आए इसको तो हम नहीं रोक सकते पर भूकंप की अवस्था में हम क्या करें ये हमारे हाथ में है तो ऐसी बहुत सारे दुख है तो स्वामी कहते हैं कि दूसरा शरीर का क्षीण हो जाना एक बार की घटना मैंने किसी पुस्तक में पढ़ी थी कि किसी साधु ने लंगर किया भंडारा भंडारे में गांव के लोग बहुत सारे सहयोग देते हैं धन देते हैं और कहते हैं कि महाराज करो तो भंडारा तो महाराज भंडारा के उस समय स्वामी थे और भंडारा खूब जोर शोर से चल रहा है तो उसमें एक पंक्ति में एक ऐसा साबुन देखा गया है जो बहुत ही दुबला बदला था लेकिन उसका खाना इतना अधिक था कि वो स्वस्थ और दृष्टि दोना तेना खा भोजन उसका था दोना तीन पर पतला इतना कि एक एक हड्डी उसने के लिए एक एक उसकी पतली के लिए तो पता लगा कि भाई ये साधु इतना अधिक क्यों खा रहा है पर शरीर ऐसा तो दिखता नहीं कि ये बहुत खाता होगा तो शरीर का बहुत मोटा ताजा ऐसा तो दिखता है शरीर से तो दुबला बनता दिखता है पर खाता तो मोटो से भी जाता है तो पूछा गया तो पता लगा कि ये क्या करता है यहाँ किसी भी स्थान पर जहां भी इसको निमंत्रण मिले वहां ये अधिक खा लेता है और बहुत ही अधिक खा है और बहुत अधिक खा जाता है तो पसंद तो है नहीं किसी पेट की पाचन तंत्र की अपनी एक सीमा है तो फिर ये क्या करता है नदी पे जाकर करके और घाटी में तो उंगली डाल करके उसको तो सबको तो तो तो निकाल देता है फिर पेट खाली हो जाता है तो फिर खाने के लिए पहुंच जाता है अब बताइए जो इंद्रियों का इतना गुलाम है जो इंद्रियों का इतना दाप है की कि, कितना खाना इस पर भी अगर नियंत्रण नहीं है वो व्यक्ति स्वस्थ बलवान बुद्धिमान धैर्यवान विवेक वाला कैसे हो सकता है संभावना तो स्वामी कहते हैं कि दूसरा शरीर का क्षीण कर रहना ये भी अविज्ञा के कारण होता है हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसा रोग आता है तो उसमें निन्यानवे हमारा भोजन ही मुक्त कारण होता है और रोगों के दो विभाग कर दिए ऋषियों ने एक तो मानसिक रोग जैसे क्रोध है ईष्या है काम है, जलन, गुस्सा ये सब मन से संबंधित रोग हैं। इनको मानसिक रोग वहां पर कहा गया है महसी झलकने की मानसिक रोग है और इनका समाधान भी वहां पर बताया इनकी चिकित्सा है भोजन नहीं इनकी चिकित्सा बाहर के भोजन संभव नहीं है जो मानसिक रोग है तो इनकी वहां पर चिकित्सा बताई गई है उसका पर भाव बता रहा हूँ कि ध्यान से जब से ज्ञान विज्ञान से समाधि से इन उपायों से मानसिक रोगों को नष्ट किया जा सकता है या नष्ट हो जाते हैं इसलिए ध्यान पर बहुत जोर दिया जाता है ईश्वर का ध्यान करो ईश्वर का चिंतन करो शांत बैठो क्योंकि ये हमारे मन की स्तर व्यवस्था है हमारे मस्तिष्क की ऐसी व्यवस्था प्रणाली है कि जब हम चंचल होते जब हम उद्विग्न होते तो उस समय मन के साथ साथ सारा का सारा मस्तिष्क का जो मस्तिष्क मस्तिष्क का जो नारी मंडल है वो दुर्बल हो जाता है और नाड़ी मंडल जब दुर्बल होता है तो तेजी से उस शरीर में उस मन मस्तिष्क में बहुत तरह की क्रियाएं होने लग जाती है और उससे मन मस्तिष्क दुर्बल हो जाता है और फिर व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रण भी ले वो फिर आपसे बाहर हो जाते तो ये अवस्था हमारे जो मन की है और ये कब आती है जब व्यक्ति किसी निमित्त को पाकर, पाकर के किसी आलमन को पाकर के वो व्यक्ति अपने ऊपर संयम नहीं रख पाता और वो व्यक्ति उस निमित्त के आधार पर ही अपने मन मस्तिष्क का सारा चिंतन चलाने लग जाता तो कहते हैं इसका एक ही उपाय है कि व्यक्ति ध्यान करे शांत बैठे जब करे अच्छे विचारों को अंदर आने दे इन स्थितियों से मानसिक लोगों की समाप्ति संभव है और दूसरे सही लोग हैं जो हम हाँ गलत हार उत्पन्न कर लेते हैं। यो लड़ा हिताहार विहार देती समीक्षकारी को सकता दाता तमान सत्यपर्क तो का क्षमा आपको की सेवी सा भक्ति ऐसे कुछ है उसमें कई बिंदु वहां पर दिखलाए गए हैं कि अगर व्यक्ति इनका श्रद्धा पूर्वक पालन करे इनका ध्यान रखे तो जीवन भर वो निरोग रह करके इस जीवन का भी आनंद ले सकता है और परलोक का आनंद तो उसके हाथ में है ही तो कहते हैं कि हम अपनी अविद्या के कारण से अपने अज्ञात के कारण शरीर को क्षीण कर लेते हैं यानी रोगों से ग्रस्त कर, कर लेते हैं कि स्वाभाविक की आयु सौ वर्ष हो गई अब तो वो तो ठीक है वो तो जीर्ण शीर्ण होगा ही कोई ना कोई रोग स्कूल लग सकता है लेकिन एक 20 साल का अठारह साल का पच्चीस साल का नौजवान अगर बीमार रहता है तो कहीं ना कहीं जरूरी ही उसके भोजन में उसके आचार या विचार में कहीं ना कहीं कोई न्यूनता है वो समझ नहीं पा रहा है कि मेरे रोग का कारण क्या इसलिए है इसलिए कहते हैं कि सर्वे साम रोगाना मूल कारण प्रज्ञापराध सभी रोगों का मूल कारण प्रागृति ये बुद्धि का अपराध है यानी ठीक से बुद्धि काम नहीं करती तब हम कही न कहीं ना कहीं अपने शरीर को कोई रोग को उबाल को देते हैं और जब मन रोगी हो जाए शरीरों की हो जाए व्यक्ति की प्रसन्नता गायब हो जाए फिर क्या आता है कुछ नो तो आएगा ना प्रसन्नता गायब हो होगी चिड़चिड़ा बनाएगा चिड़चिड़ा होता ना तो है ना कई लोग चिड़चिड़े होते हैं, थोड़ा कुछ को देख दो गुस्से में आ जाते चिड़चिड़ा खींचखींचा अपनों को देख करके प्रसन्न ना हो कि किसी ने थोड़ी सी गलती की तो उसको पूरी तरह से हावी हो उसको मारना वो व्यक्ति ये होते हैं जिनको कोई ना कोई मानसिक को और शारीरिक रोग घिरे हुए और जो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक से स्वस्थ है उनको जब भी गुस्सा नहीं आएगा वो धैर्य से विचार करेंगे वो मन में प्रसन्नता लाने में समर्थ हो जाए ना सब हानि से उपजाए थे तो प्रसादे सर्व दुखान जाए दुखा प्रसाद दुखा नाम हानि ना, रस् जाए थे हानि हो जाते अस्त कष जिसका चित्र सदा पसंद रहता है उसकी से की हानि हो जाते जाती सुख नष्ट हो जाते और जब दुश्मन नष्ट हो जाते तो कहते जिस विषय में भी वो अपने मन को लगाता है उसी विषय में उसका मन ठहर जाता है और उसकी प्रसन्नता खिल जाती है वो फूल की तरह खिला देता है सुमनता श्यामा वयम विरानी हम इसी समय फूल की तरह खेल जाए पर खेले कौन जो मानसिक रोगी नहीं होगा जो नहीं रोगी नहीं होगा वो खेले का नहीं तो मूल्य तो स्वामी कहते हैं कि ये दूसरा जो है सही का खिल रहना ये भी विद्या का होता है इसमें सब प्रकार की विद्या इसमें भी तो सब प्रकार की जो विद्या है वो संपादन करने के भी समय प्रयत्न करते रहना चाहिए स्वामी कहते हैं कि इसलिए सब प्रकार की विद्या संपादन करने की तो के विषय में प्रति करते रहना चाहिए भोजन आगन मिल जाए तो भोजन के संबंध विचार कर लें। किसी की बार प्रकृति है किसी की प्रकृति है किसी कब प्रकृति है कितना खाना थोड़ा सा विचार करें। क्रोध है थोड़ा सा पहले विचार कर रहे हैं कि भाई क्रोध तो आ रहा है लेकिन आग कहा बाहर से आ रहा है या मेरे फिर भी आ रहा है कुएं में बाल की डालते हैं और सोचते हैं कि पानी आए आएगा बाल की तो आ जाएगी पर पानी नहीं आएगा पानी दब आएगा जब पानी होगा तो जब हमारे अंदर कोई विकृति या असंतुलन उत्पन्न होता है उसका मूल कारण अंदर हमारे अंदर ही तो हर समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा क्लेश कौन सा रोग आग दिखा रहा है कौन सा रोग मुझे घेरे हुए अब कौन से विचार ने मुझे क्लेश कर दिया है कौन सा भोजन मेरे रोग को बढ़ा देगा कौन सा भोजन मेरे रोग को ठीक करेगा क्योंकि निन्यानवे प्रशंत तो जो रोगों का जो इलाज है वो भोजन से भी हो जाता है इसलिए पुस्तकें लिखी गई ना भोजन द्वारा आरोप भोजन बड़ा स्वागत है भोजन द्वारा वहां ये नहीं लिखा है ठीक है औषधि औ भी। भी एक भोजन है लेकिन भोजन भी तो एक है ना। को जो औषधि उसका शरीर स्वस्थ रहेगा तो यहाँ पे कहा कि इस प्रकार जहाँ जहाँ भी मेरा मन या मेरा शरीर विकृष्ट होने की संभावना बनी रहती है वहां वहां पर अपने मन को विवेक द्वारा उस विचार पर तीव्र दृष्टि रखी थी कि हाँ ये है विचार जो मेरे मन को असंतुलित करना पकड़ में आ जाए मेरा दुख मैं दुखी क्यूँ हूँ मेरा कहा है, है दूसरा स्रोत मैं दुखी क्यों रहता हूँ इसमें दूसरे कारण है या मैं सभी अपना कारण हूँ तो इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान को ढूंढते रहना चाहिए खोजते रहना चाहिए विद्वान के संपर्क में रहना चाहिए स्वाध्याय व्यक्ति को नियमित करना चाहिए तो इस प्रकार के जब वो साधनों को प्राप्त करता है तो वो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकता है आगे कहते हैं हमारे देश में छोटी अवस्था में बीमा करने की विधि के, के कारण विद्या संपादन करने में अड़चन होती है तो हमारे देश में सबसे बड़ी बीमारी है और सबसे पुरानी बीमारी है कि छोटी अवस्था में बच्चों को बिगाड़ कर देते हैं दुल्हन भी गोदी में बैठी है अब दूरा भी गोदी पर बैठे अब गेरा खुद को तो डाल नहीं करते खुद को चल नहीं करते तो उनके माँ बाप वो फिर डलवा देते और तो बच्चे को पता नहीं है क्या किया है ना सब्जी को पता नहीं चला और ये ठीक है ये व्यवस्था ऐसी थी जब हमारी माँ की इज्जत को खतरा होता था एक काल ऐसा आया था जिस उन लोगों का शासन था कि जब हमारी मां बहनों तो इज्जत सुरक्षित नहीं की तो ऐसी स्थिति में अपनी इज्जत को सुरक्षित रखने के लिए ये बाल विवाह का आरंभ कर दिया गया है लेकिन अब वो धर्म के नाम पर मान लिया गया है हालांकि बाल विवाह पर सरकारी कानून अभी भी है बाल विवाह पर रोक है लेकिन फिर भी चोरी चिप्पी से वो चलता रहता है तो स्वामी कहते हैं कि जो हमारे देश में जो छोटी अवस्था में विवाह करने की जो परंपरा है ये परंपरा ना तो युवक को स्वस्थ रहने देती है ना युवती को स्वस्थ रहने देती है क्योंकि जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे उनको बताया जाता है कि तू अकेला नहीं है दूसरी भी है, तेरे साथ है। और उसको बताया जाता है तो इस तरह से उनके दोनों के ऊपर चिंता का एक बोझ डाल दिया जाता है बड़ा भी हो जाता है वो वो जैसे हो संभालते हैं चौदह पंद्रह साल साल भी होते हैं फिर उनका पढ़ाई उनका अध्ययन वो नहीं आगे हो पाता है वो उसी बोल जाते हैं कि अब तू तो अकेले नहीं है अब तू तो अकेला नहीं है तो कुछ खा पा खा, खाए पाएंगे तो फिर ये विद्वान बनना आगे पढ़ाई करना एक योग व्यक्ति बनना वो सारी सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती है तो इसलिए वाल विवाद जो है वो वो हिंदू जाति का एक बहुत बड़ा भोग है इसके विदेशों में आप देखेंगे ना कोई बाहर ऐसा विवाह नहीं करते थे छोटे छोटे बच्चे बैठे ना इनको खोल लेकिन इनका विवाह करते इन्हें क्या पता है, तो है वो खेल रहे हैं और खेल रहे तो विदेशों में आप देखेंगे कि कोई भी छोटे बच्चे का विवाह नहीं होता सब जब 25-30 साल के हो जाते हैं ना तब उनका विवाह होता है विदेशों को एक ऐसा उदाहरण हाँ अगर विदेशों में कोई हमारे लोग वहां पर चले गए हो तो वो तो संभव है पर वहां पर जो मूल निवासी है ना उनमें यह अभी भी परंपरा है कि तो कोई भी छोटी उम्र में विवाह नहीं करते वो जानते आर्य या हिंदू है, है। तो उनकी बात तो आप छोड़ दीजिए वो तो वहां भी ऐसे ही जैसे यहाँ लेकिन वहां पंजाबियों में बड़ी उम्र विवाह करते हैं जब पच्चीस बीस के हो जाते हैं तब दोनों का विवाह होता है तो स्वामी कहते हैं कि इसलिए अगर हमें अपने देश की समृद्धि करनी है हमें राष्ट्र को एक सशक्त संतान देनी है या राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें एक सुदृढ़ पुरुष देना है सुदृढ़ युक्ति देनी है तो उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि हम उस बच्चे और बच्ची को विवाह होने की उम्र तक बड़ा होने उसमें बाधा नहीं आते तो ये स्वामी कहते हैं कि बाल विवाह जो है वो भी एक बहुत बड़ा रूल है इसे समाप्त किया जाना चाहिए आगे कह रहे हैं कि, कि किसी भी देश में ये ये सारी विद्या यहां पर सारी अविद्याओं का मूल है ऐसा होना चाहिए ये आज छूट है ऐसा कहते हैं कि हमारे देश में छोटी अवस्था में विवाह करने की रीति कारण विद्या संपादन करने में अड़चन होती ये सारी अविद्याओं का मूल्य किसी भी देश में इस विद्या का ह्रास होने से उस देश को प्रोत्साहन कर है, कहते चाहे कोई भी देश हो इंग्लैंड हो कि भारत हो कोई भी देश हो जहां पर बाल विवाह की परंपरा है बाल विवाह का मेरा मतलब है कि युवती की आयु 16 वर्ष की हो अवक की आयु कम, -कम जोगिस। जोगिस तो से कम चौबीस सोलह चौबीस में 8 साल का अंतर आता है तो आयुर्वेद के हिसाब से युवती जो सोलह वर्ष की हो चुकी है वो विवाह के लायक है उसका विवाह कर देना चाहिए और इसी तरह चौबीस का अगर पुरुष है तो उसका विवाह कर देना चाहिए तो चौबीस और सोलह का अंक है बाकी आगे को तो फिर हम बढ़ा सकते हैं मानी युवती बीस वर्ष की हो गई है तो पुरुष की आयुर्वेद चालीस बताइए आयुर्वेद की चालीस बताइए वो तो बहुत हो जाएगी आजकल के युवा की चर्चा करें चालीस में तो वो तो आधा थोड़ा हो जाए आप कहना था अच्छा वो जो सही है अभी क्या कर रहा है उससे पहले एक पंक्ति है वो पंक्ति छुपा हुई थी कौन झूठी है क्या जी एक अच्छा। अच्छा। तो तो फिर बात दे रहे इसीलिए वो पंक्ति इसमें नहीं है इसमें नहीं तो 16 और 24, 20 और चालीस और 24 और अड़तालीस अब पुरुष 24 का है और पुरुष अड़तालीस वर्ष का है और स्त्री 24 की है तो लोग कहेंगे कि अड़तालीस वर्ष विवाद क्या करना तो ये आजकल की एक दूसरी परंपरा वास्तव में एक सामान्य महंगी युवती की 16-18 के बीच में हो और पुरुष कम से कम चौबीस पच्चीस का हो तो उस समय तो उसकी सारी शक्तियां जो है वो स्थिर हो जाती है और वो संतान पालन करने में युवती समर्थ होती है और पुरुषी समर्थ होता है नहीं तो क्या होता है कि कहीं के संतान ही नहीं होती आप देखेंगे कई प्रकार ऐसे पहेंगे कि कहीं पुरुष को कमी है और संतान ही नहीं हो रही डॉक्टर को दिखा रहे हैं भाई देखो भाई क्या कमी है स्त्री को दिखा रहे हैं स्त्री को कमी है कि पुरुष को कमी है अब दिखाते दिखाते परेशान हो जाते इलाज नहीं पाता सारी जिंदगी दोनों में बस अपना दोनों अपना नौजवान रहते हैं ठीक है कहीं लड़ाई की बात हो गई तो उनको जिससे भी लोगों की लड़ाई कर तो कोई नहीं। तो इसलिए विवाह सफल का होता है जब कोई फूल अब फूल ही खिल रहा है दोनों को तो, तो इसलिए स्वामी जी यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं की कि किसी भी देश में अगर विवाह बाल्याविश्राम कर दिया जाता है तो वो विवाह दोनों के लिए हानिकारक होता है और आप जानते पाँच सात संस्कृति में और भी कई सारी बुराइयाँ हैं ठीक है, है? अच्छाइयाँ भी हैं उनमें उनमें पाँच देशों में जो अच्छायाँ हैं वो हम ग्रहण करें जैसे उनमें मिलावट का सामान नहीं मिलेगा वो वो ठीक रूप में विवाह करते हैं वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था बहुत है अगर विदेशों में किसी ने कुत्ता पाल रखा है कुत्ते ने शौर्य कर दिया सड़क में तो आपको उठाना पड़ता है यहाँ पर अगर कोई कर दे तो कोई चिंता की बात है गाड़ियाँ को ले जाती तो ये व्यवस्था तो वहां चाहिए उनके गुणग्रहण करना चाहिए लेकिन वहां जो ये चौदह से अठारह के बीच में जो होता है वो आप सब जानते हो उसमें व्याख्या नहीं करता उस पर हमें विचार करना चाहिए ये हमारे भारतीय परंपरा नहीं भारत है हमारे भारत परंपरा है की कन्याब के गुरुकुल में कन्या पड़ेगी पुरुष बुद्ध पुरुष पड़ेगा और ये भी बता दिया कि दूरी इतनी होनी चाहिए कम से कम ढाई कम से कम पाँच किलोमीटर की दूरी हो और ये भी लिख दिया है कि एक दूसरे की शाला में पांच वर्ष का लड़का ना जा सके यानी कन्या की पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का ना जाए और पुरुष की पाठशाला में पांच वर्ष की कन्या ना जाए बताइए इतना कठोर नहीं है आजकल के लोग सोचेंगे क्या है इसमें चले जाते हैं लेकिन बहुत कुछ हो जाता है तो भारत की व्यवस्था जो शिक्षा व्यवस्था जो हमारी प्राचीन की शिक्षा व्यवस्था उसमें तो दोनों को बहुत अनुशासन है नियम में रखा जाता तब कहीं वो आदर्श विभाग के रूप में एक आदर्श ग्रस्त बनकर के समाज के सामने आते थे आप कहते हैं सत्य तो कहते हैं सत्य क्या है सत्य तीन प्रकार का है एक तो भाव दूसरा शब्द वचन और तीसरा शब्द यह यद मनशा निहायती जब हम बोलने बोलने की इच्छा करते हैं इच्छा तो बाद में होती है पहले हम एक भाव बना लेते हैं कि मुझे ये बोलना है जब हम दूसरे व्यक्ति से व्यवहार करते हैं अच्छा या बुरा गलत या सही तो उस गलत या सही अच्छा और बुरा व्यवहार करने से पहले हमारे मन में एक भाव होता है वो भाव है कि मैं, कि मैं मैं या नहीं और कई बार तो जिसके मन में इतना आ गया है कि मैं ये बात बोलू या नहीं बोलू वो व्यक्ति बुद्धिमान है क्यूँकी उसने कम से कम इतना तो सो सोचा है ना कि मुझे क्या बोलना है कहीं क्या नहीं बोलना कई बार तो बोलते पहले हैं सोचते बाद में तो जो पहले बोल देते हैं सोचते बाद में वो बुद्धिमान है याद या न क्या कहेंगे बाद में सोचते हैं कि वो हो ये तो गलत हो गया ऐसा नहीं बोलना है तो बोलने से पहले जो सोच लेते हैं वो बुद्धिमान है और जो बोलने के बाद सोचते हैं वो बुद्धिमान नहीं है और जो और जो बोलने के बाद भी नहीं सोचते वो तीसरी श्रेणी वो तो समझ नहीं पाते ठीक है वो सोचते ही नहीं कि मैंने क्या बोला क्यों बोला किसकी नहीं बोला बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए वो बिचार ही नहीं करते तो स्वामी कह रहे हैं ये सत्य के साथ या के साथ करता है। तो यहाँ पर जब हम किसी के साथ में बोलते हैं किसी के साथ में हमारा व्यवहार होता है तो व्यवहार करने से पहले हम ये विचार कर लेते हैं भाव के द्वारा की मुझे ये बोलना है केवल इतना भाव होता कि मुझे बोलना है विचार नहीं करते मुझे ये बोलना है नहीं बोलना ये विचार नहीं कर पाते केवल बोलना है तो कहते हैं इसको कहते हैं भाव ये भाव हर व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है यह मनसा दिहायती कोई भी वक्ता जो है बोलने से पहले वो मन से ध्यान करता है कि मुझे बोलना है क्या बोलना है ये विचार तो बहुत थोड़े लोग करते यह मनसा द्याय थी तद फिर वो वाणी से प्रकट हो जाता है जो हम बोलना चाह रहे थे अच्छा बुरा विचार हम नहीं कर पाते जो बोलना चाह रहे थे वो तो तो प्रकट हो जाता है। यह मानता है कि चाहती तद वातावरणी यद वातावरती तब कर्मणा करोतीमणा करो थी तद अभी संपन्न थे तो वाणी मन और क्रिया इन तीन को मिलकर के हम या तो शुभ कर्म में उतरते हैं या अशुभ कर्म में उतर जाते हैं दोनों में से किसी ना किसी में हम रहते ही हैं या तो शुभ करेंगे या अशुभ करेंगे बीच में हम खड़े होने की कला नहीं जानते बीच में जो खड़ा हो जाता है वो व्यक्ति बेबेगी वो सोच विचार कर रखता है नहीं तो या तो हम इधर जाते हैं या उधर जाते हैं तो ये स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं जो सत्य जो है वो तीन प्रकार का होता है और उस सत्य को कैसे हम अपने जीवन में प्रयोग करें इसकी चर्चा में कल करेंगे अब शांति शांति रंग शांति देवी शांति शांति शांति वनस्प विश्व देव शांति ब्रह्म शाति सर्व शांति शांति देव शांति साम शाति देवी ओ शांति शांति शांति, शांति सजुश